पत्रावली तीन सौ पाँच श्री आला सिंगा पेरूवल को लिखित द्वारा इट इजी विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन अट्ठाईस अक्टूबर अठारह सौ छियानबे प्रिय आला सिंगा अभी पक्का तय नहीं कर पाया हूं कि भारत में किस महीने लौटूंगा इसके बारे में फिर लिखूंगा कल एक मैत्रीपूर्ण समिति की सभा में नए स्वामी अर्थात स्वामी अभेदानंद ने अपनी प्रथम वक्तृता दी यह अच्छी थी तथा मुझे पसंद आई उसके भीतर अच्छा वक्ता होने की शक्ति है या मेरा पक्का विश्वास है सार्वजनिक धर्म की तरह भक्ति योग की छपाई सुंदर नहीं हुई और फिर ज़्यादा बिक्री के लिए भारत में किताबों का सस्ता होना तथा खरीदने वालों को प्रसन्नता हेतु अक्षरों का मोटा होना ही चाहिए यदि चाहो तो का का सस्ता संस्करण प्रकाशित करवा करते सकते हो जानबूझ कर इसकी कापीराइट मैंने सुरक्षित नहीं करवाया है तुमने पुस्तक को पहले न छापकर अच्छा मौका खो दिया है परंतु हम हिंदू इतने दीर्घ सूत्री हैं कि जब तक हमारा काम पूरा होता है तब तक उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है अतः तो इस प्रकार हम लूटे जाते हैं तुम्हारी पुस्तक एक वर्ष की चर्चा के बाद छपी है तुम क्या सोचते हो कि पश्चिमी देशों के लोग इसके लिए महाप्रलय तक प्रतीक्षा करेंगे इस देरी के कारण तुमने तीन चौथाई बिक्री खो दी है और वह हरमोहन हर तो मूर्ख है तुमसे भी ज़्यादा ठीला है और उसकी छपाई तो एकदम भद्दी है इस प्रकार पुस्तकें प्रकाशित करवाने का कोई अर्थ नहीं है यह तो लोगों को धोखा देना हुआ फिर ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत संभव है कि श्रीमती तथा श्री सेवियर कुमारी मूलर और श्री गुडविन सहित मैं भारत लौटूँगा श्रीमती तथा श्री सेवियर संभवतः कुछ समय के लिए अनबोड़ा में रह सकते हैं और गुडविन सन्यासी बनने वाला है वह वा अवश्य मेरे साथ भ्रमण करेगा अपनी सभी पुस्तकों के लिए हम उसके ऋणी हैं मेरी वक्तृताओं को उसने सांकेतिक प्रणाली में लिख रखा था जिससे पुस्तकों का प्रकाशित होना संभव हुआ है ये सभी वक्तृताए किसी भी पूर्व तैयारी के बिना तत्काल दी गई थी इसलिए उन्हें ध्यानपूर्वक पुनः जाँच कर उनका संपादन करना चाहिए गुडविन मेरे साथ रहेगा वह पक्का शाकाहारी है प्रेम तुम्हारा विवेकानंद पुनस् डॉक्टर बैरोज का स्वागत किस प्रकार किया जाए इस विषय में एक छोटा से प्रेम सहित विवेकानंद तीन सौ छठारह सौ छियानवे ईस्वी के अंत में डॉक्टर बैरोज की भारत व्यापी व्याख्यान यात्रा के पूर्व इंडियन मिरर नामक पत्र में स्वामी जी का एक पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने अपने देशवासियों को डॉक्टर बेरोज का परिचय प्रदान करते हुए उनका उपयुक्त अभिनंदन करने के लिए अनुरोध किया था नीचे उसी का कुछ अंश दिया जा रहा है लंदन 28 अक्टूबर अठारह शिकागो विश्व मेला में सम्मेलनों की विराट कल्पना को सफल बनाने के लिए श्री सी बानी ने डॉक्टर बेरोज को अपना सहकारी निर्वाचित कर सबसे उपयुक्त व्यक्ति पर ही कार्यभार सौंपा था डॉक्टर बरोज के नेतृत्व में उन सम्मेलनों में धर्म सभा महासभा को जो महत्व प्राप्त हुआ था वह आज इतिहास प्रसिद्ध है डॉक्टर बरोज का अद्भुत साहस अथवा परिश्रम अविचलित धैर्य तथा स्वभाव सिद्ध भद्रता के फलस्वरूप ही इस सम्मेलन को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी उस आश्चर्यजनक शिकागो सम्मेलन के द्वारा ही भारत भारतवासी तथा भारतीय भावनाएँ संसार के समक्ष पहले से भी अधिक उज्जवल रूप से प्रकट हुई है एवं इस स्वजातीय कल्याण के लिए उस सभा से संबंधित अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा हम डॉक्टर बेरोज के ही अधिक अधिकृणी हैं इसके सिवाय वे हमारे समीप धर्म के पवित्र नाम तथा मानव जाति के एक श्रेष्ठ आचार्य का नाम लेकर आ रहे हैं एवं मेरा यह विश्वास है कि नेजरथ के पैगम्बर द्वारा प्रचारित धर्म की उनकी व्याख्या अत्यंत उदार होगी तथा मन को उन्नत बनाएगी ईशा की शक्ति का जो परिचय वे देना चाहते हैं वह दूसरों के मत के प्रति असहिष्णु प्रभुत्वपूर्ण और दूसरों के प्रति घृणापूर्ण मनोवृत्ति प्रस्तुत नहीं है परंतु एक भाई की तरह उन्नति अभिलाषी भारत के विभिन्न वर्गों के सहयोगी भाइयों में सम्मिलित होने की आकांक्षा से प्रेरित होकर वे जा रहे हैं सबसे पहले हमें यह स्मरण रखना है कि कृतज्ञता तथा अतिथि सेवा ही भारतीय जीवन का वैशिष्ट है अतः अपने देशवासियों के समीप मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि पृथ्वी के दूसरे छोर से भारत जाने वाले इस विदेशी सज्जन के प्रति वे ऐसा आचरण करें जिससे उन्हें यह पता चल सके कि दुख दारिद्र तथा उन्नति की स्थिति में भी हमारा हृदय अतिथि की तरह ही अर्थात जब भारतवर्ष आर्यभूमि के नाम से प्रख्यात था एवं उनके ऐश्वर्य की बात जगत की सब जातियों की जिह पर रहती थी आज भी मित्रतापूर्ण है